पत्रावली श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित न्यूयॉर्क 9 अप्रैल अठारह प्रिय आला सिंगा मुझे तुम्हारा आखिरी पत्र कुछ दिन पहले मिला मुझे वहाँ इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता है और प्रतिदिन इतने अधिक पत्र लिखने पड़ते हैं कि तुम्हारे लिए मुझसे हमेशा पत्र पाने की आशा करना ठीक नहीं खैर जो भी हो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हें बतलाने का मैं भरसक प्रयत्न करता हूँ धर्म महासभा के संबंध में एक पुस्तक भेजने के लिए शिकागो में मैंने एक व्यक्ति को लिखा है इस बीच तुम्हें मेरे दो छोटे व्याख्यान अवश्य ही मिले होंगे सेक्रेटरी साहब लिखते हैं कि मुझे भारत वापस आना चाहिए क्योंकि मेरा क्षेत्र वही है इसमें कोई संदेह नहीं किंतु मेरे भाई हम लोग एक ऐसा दीपक जलाने वाले हैं जिसकी ज्योति से समस्त भारत में प्रकाश होगा इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए प्रभु की कृपा से सब काम हो जाएंगे मैंने अमेरिका के बहुत से बड़े शहरों में व्याख्यान दिए हैं एवं यहाँ के बेहद ज़्यादा खर्चों को चुकाता रह चुकता करने के बाद भी भारत वापस लौटने के लिए मेरे पास काफ़ी धन है मेरे यहाँ बहुत से मित्र हैं जिनमें से कोई बहुत प्रभावशाली है निसंदेह कट्टर पादरी मेरे विरुद्ध हैं और मुझसे लड़ना कठिन होगा जानकर हर प्रकार से वे मेरी निंदा करते हैं मुझे बदनाम करने एवं मेरा विरोध करने में भी नहीं हिचकते और इसमें मजुमदार उनकी सहायता कर रहे हैं वह द्वेष के मारे पागल हो गया लगता है उसने उन लोगों से कहा है कि मैं बहुत बड़ा धोखेबाज और धुरत हूँ और इधर वह कलकत्ते में कहता फिर रहा है कि मैं अमेरिका में अत्यंत पापपूर्ण एवं लंपट जीवन व्यतीत कर रहा हूं प्रभु उसका कल्याण करे मेरे भाई बिना विरोध के कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता जो अंत तक प्रयत्न करते हैं उन्हें ही सफलता प्राप्त होती है मेरा विश्वास है कि जब एक आजाति एक वेद तथा शांति और एकता होगी तभी सतयुग स्वर्णयुग आएगा सतयुग का वह विचार ही भारत को पुनर्जीवित करेगा विश्वास रखो यदि तुम कर सको तो एक काम करना है क्या तुम मद्रास में रामनाड़ या अन्य किसी बड़े आदमी की अध्यक्षता में एक ऐसी सभा आयोजित कर सकते हो जिसमें मेरे यहाँ हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के प्रति पूर्णतया समर्थन एवं संतोष प्रकट किया जाए और फिर उस पारित प्रस्ताव को क्या यहाँ के शिकागो हेराल्ड इंटर ओशन तथा न्यूयॉर्क सन और डिट्राइट मिशिगन के कमर्शियल एडवर्टाइजर को भेज सकते हो शिकागो एलनाइज में है न्यूयॉर्क सन के लिए किसी विशेष विवरण को की आवश्यकता नहीं है डिट्राइट मिशिगन राज्य प्राप्त में है उसकी प्रतियां डॉक्टर बेरोज को चेयरमैन धर्म महासभा शिकागो के पते पर पते पर भेजो मैं उनका मकान नंबर भूल गया हूँ किंतु मोहल्ले का नाम इंडियाना एवेन्यू है उसकी एक प्रति श्रीमती जे जे बैगली डिट्राइड वाशिंगटन एवेन्यू के पते पर भी भेजो इस सभा को जितना अधिक बड़ा बना सकते हो बनाओ धर्म एवं देश के नाम पर सभी बड़े आदमियों से उसमें भाग लेने के लिए आग्रह करो मैसूर के महाराजा तथा दीवान से इस सभा और उसके उद्देश्यों के समर्थन में पत्र प्राप्त करने की चेष्टा करो ऐसा ही पत्र खेतले से भी प्राप्त करो मतलब यह कि यथासंभव विशाल उत्साहपूर्ण जनसमूह को सभा में एकत्रित करने का प्रयत्न करो बच्चों उठो काम में लग जाओ यदि तुम यह कर सके तो मुझे आशा है कि भविष्य में हम बहुत कुछ कर सकेंगे प्रस्ताव कुछ इस प्रकार के आशय का होगा कि मद्रास की हिंदू जनता मेरे यहाँ के कामों के प्रति अपना पूर्ण संतोष व्यक्त करती है आदि यदि संभव हो तो यह सब करो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसके अतिरिक्त देश के सभी भागों में समर्थन पत्र प्राप्त करो और उनकी प्रतिलिपि अमेरिका के पत्रों को भेज दो इसमें जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा इसका बहुत व्यापक परिणाम होगा मेरे भाई ब्राह्म समाज के लोग जहाँ मेरे विरुद्ध हर तरह की बकवास कर रहे हैं जितना शीघ्र हो सके हमें उनका मुंह बंद करना होगा चिरकाल तक सनातन धर्म का डंका बजेगा सभी झूठों एवं धूर्तों का नाश हो उठो उठो मेरे बच्चों हमारी विजय निश्चित है जहाँ तक मेरे पत्रों को प्रकाशित करने का प्रश्न है उनके प्रकाश करने योग्य अंशों को हमारे मित्रों के लिए तब तक छापा जा सकता है जब तक मैं वापस न आ जाऊँ जब हम एक बार काम आरम्भ कर लेंगे तब बड़ी भारी धूम मचेगी परंतु मैं काम किए बिना बात नहीं करना चाहता मैं ठीक नहीं जानता लेकिन गिरीश चंद्र घोष और श्री मित्र मेरे गुरुदेव के सभी प्रेमियों को एकत्र कर ऐसा ही काम कलकत्ते में भी कर सकते हैं अगर वे ऐसा कर सकें तो और भी अच्छा है यदि वे कर सकें तो उनसे भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पास करने को कहो कलकत्ता में ऐसे हजारों हैं जो हमारे आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं खैर जो भी हो मुझे उनसे अधिक तुम पर विश्वास है अब और कुछ नहीं लिखना है सभी मित्रों से मेरा अभिवादन कहना उनके लिए मैं सतत प्रार्थना करता रहता हूँ साशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद